महाभारत द्रोण पर्व सततमो अठाशीततमोध्याय दुस्साहसन और सहदेव का कर्ण और भीमसेन का तथा द्रोणाचार्य और अर्जुन का घोर युद्ध संजय उच ततो दुस्साहसन क्रुद्धो सहदेव मुकाद्रवत रथवेगेन तीव्रेण कंपयन मेदनी संजय कहते हैं राजन तदनंतर अपने रथ के तीव्र वेग से पृथ्वी को कपाते हुए से दुशासन ने कुपित होकर सहदेव पर आक्रमण किया तस्पतत ए वास्ल्ले नामकर्षण माद्री पुत्र शिरो शशि उसके आते ही शत्रुसूदन माध्री कुमार सहदेव ने शीघ्र एक भल्ल मारकर दुशासन के सारथी का मस्तक शिवस्त्राण सहित काट डाला नैनम दुस्साहसन सूतम ना कसन सैनिकमांग महासुवा सहते बुद्धवान इस कार्य में उन्होंने ऐसी फुर्ती दिखाई कि न तो दुशासन और न दूसरा ही कोई सैनिक इस बात को जान सका कि सहदेव ने सारथी का सिर काट डाला है यदा प्रया स्वायथा सुखम तथो सूतं सुतंभे चेतम जब राज छूट जाने के कारण घोड़े अपनी मौज से इधर उधर भागने लगे तब दुशासन को यह ज्ञात हुआ कि मेरा सारथी मारा गया सौ स्वयं रथियों में श्रेष्ठ दुशासन अश्व संचालन की कला में निपुण था वह रणभूमि में स्वयं ही घोड़ों को काबू में करके शीघ्रता पूर्वक विचित्र से अच्छी तरह युद्ध करने लगा विचरण सारथी के मारे जाने पर भी दुशासन उस रथ के द्वारा युद्धभूमि में निर्भय सा विचरता रहा उसके इस कर्म की अपने और शत्रु पक्ष के लोगों ने भी प्रशंसा की उन घोड़ों पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे उन बाणों से पीड़ित हुए वे घोड़े शीघ्र इधर उधर भागने लगे स रश्मि सो विभक्त विभक्तवाद सरासनम धनुषा कर्म कुरस्तु दुसाजन जब घोड़ों की राज संभालने लगता तो धनुष छोड़ देता और जब धनुष से काम लेता तो विवश होकर घोड़ों की राज छोड़ देता था छिद्रे स्वे माद्रे सुतम बाणे माद्रे पुत्रोभ्यवा की अब उसके दुर्बलता के इन्हें अवसरों पर माद्री कुमार सहदेव जिसे बाणों से धप देते थे उस समय आपके पुत्र की रक्षा के लिए कर्ण बीच में कूद पड़ा बिकोदरस्तः कर्ण समाहितः आकर्ण पुनभन बाहूर चांद तब भीम से भी असावधान होकर धनुष को कान तक खींचकर कर छोड़े गए तीन भल्लो द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई फिर वे जोर जोर से गर्जना करने लगे कर्ण संघट्टी वह रग भीमाश विकरण सराम तन्नंतर पैरों से कुचले गए सर्प के समान कुपित हो कर्ण लौट पड़ा और तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को रोकने लगा ततो तो नर्दन तौत तो ना फिर तो भीमसेन और राधा पुत्र कर्ण में घोर युद्ध होने लगा दोनों ही एक दूसरे की ओर विकृत दृष्ट से देखते हुए साणो के समान गर्जने लगे इना विवादा युद्ध फिर दोनों परस्पर अत्यंत कुपित हो बड़े देग से टूट पड़े उन युद्ध कुशल योद्धाओं के परस्पर अत्यंत निकट आ जाने के कारण उनके बाण चलाने का क्रम चूड़ गया गया। इसलिए उसमें गदा युद्ध आरंभ हो विभिद सतथा राजन तद्भुत में राजन भीमसेन ने अपनी गदा से कर्ण के रथ का कुबर तोड़कर उसके सौ टुकड़े कर दिए वह अद्भुत सा कार्य हुआ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 तत्पश्चात उन्होंने अधिरत पुत्र कर्ण पर पुनः एक भारी गदा छोड़ी परंतु कर्ण ने तेज किए हुए सुंदर पंख वाले दूसरे दूसरे बहुत से बाण बाढ़ कर उस गदा को बिंद डाला इससे वह पुनः भीम पर ही लौट आई न भी भी पपात कर्ण के बाणों से आहत हो वदा मंत्र से मारी गई सर्पणी के समान लौटकर कर भीमसेन के ही रथ पर गिरी जिसके गिरने से भीमसेन की विशाल ध्वजा धराशाई हो गई और उस गदा की चोट खाकर उनका सारथी भी मूर्छित हो गया सक्रोध मूर्छित तेस्त अन्य तीक्षण भीमसेनो महाबल चिक्षेद परघ्न प्रसन्न्यो भारत ध्वज सरासन भारत तब से व्याकुल हुए भीम से ने कर्ण को आठ बाण मारे भारत शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली भीमसेन ने हसते हुए से उन तेज धार वाले तीखे बाणों द्वारा कर्ण के ध्वज धनुष और तर्कस को काट गिराया दुरासतम राधापुत्रणे पुनः हयानस्य पुनः सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में देकर रथ पर रखे हुए भाणो द्वारा भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले काले घोड़ो और दोनों क्षको को शीघ्र ही मार डाला शीघ्री मार्नापलो रथम हरी यथा गिरे सिंगम समाक्राम इस तरह नष्ट हो जाने से शत्रु दमन भीमसेन जैसे सिंह पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है उसी प्रकार उछलकर नकुल के रथ पर झाबे बैठे तथा आचार्य राजेन्द्र राजेन्द्र कृत इसी प्रकार इस युद्ध स्तर में आचार्य और शिष्य महारथी द्रोण तथा अर्जुन परस्पर प्रहार करते हुए विचित्र रीति से युद्ध कर रहे थे लघु संधान योग मोहयंत मनुष्य चक्षुषे मना शीघ्रता पूर्वक बाणों के संधान और रथों के योग से अपने संग्राम द्वारा वे दोनों भी लोगों के नेत्रों और मन को भी मोह लेते थे उपहार मत ते सर्वे योधा भरतामा भरत अदृष्ट पूर्व पश्यंत युद्ध्रेष्ठ गुरु और शिष्य के उस अपूर्व युद्ध को देखते हुए सब संग्राम से विरत हो गए। वे च दोनों वीर सेना के बीच में रथ के विचित्र पैतरे प्रकट करते हुए उस समय एक दूसरे को दाए कर देने की चेष्टा करने लगे तय द्रोण पांडव यो आम सार्थे महाराज गगने से नोरिव उन द्रोणाचार्य और पांडपुत्र अर्जुन के पराक्रम को वे सब सैनिक अत्यंत आश्चर्य होकर देख रहे थे महाराज जैसे मांस के टुकड़े के लिए आकाश में दो बाज लड़ रहे हो उसी प्रकार राज्य के लिए उन दोनों गुरु शिष्यों में बड़ा भारी युद्ध हो रहा था यद यकार द्रोहस्थु कुंती पुत्र जिगेश ते जघाना सु पांडव द्रोणाचार्य कुंते पुत्र अर्जुन को जीतने की इच्छा से जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे उस उसको पांडव पुत्र अर्जुन हसते हुए तत्काल काट देते थे यदा द्रोण हो न सकते पांडव स्मह विशेष तुम ततः प्रदास्त्र मार्ग अद द्रोणाचार्य अपने विशेषता न सिद्ध कर सके तब अस्त्रमार्गों के ज्ञाता गुरुदेव ने दिव्यास्त्रों को प्रकट किया अद्रम पाशपतम ताष्टम अथवा अथवार मुक्तम मुक्तम द्रोण चापाम तघान द्रोणाचार्य के धनुष से क्रमशः छूटे हुए ऐन्द्र पाशुपथवायव्य तथा वारुण नामक अस्त्र को अर्जुन ने तत्काल शांत कर दिया अस्त्रण्यस्त्र बद पांडव तथो श्री परमहे दिव्य कि जब पांडु अर्जुन आचार्य के सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा विधि पूर्वक नष्ट करने लगे तब द्रोण ने परम दिव्य अस्त्रों द्वारा अर्जुन को ढक दिया यदि पार्था प्रयुक्त आम तस्त विघाताज तदि कुरु ते अर्जुन परंतु विजय की इच्छा से वे पार्थ पर जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे उस उसके विनाश के लिए अर्जुन वैसे ही अस्त्रों का प्रयोग करते थे सवध्यमान स्वस्त्रो दिव्य स्वीय यथाविधि अर्जुन अर्जुने द्रोढ़ो मन से पूजयत अब जब अर्जुन अर्जुन के द्वारा उनके चलाए हुए दिव्यास्त्र भी प्रतिहत होने लगे, तब द्रोण ने की की। मन ही मन ही सराहना शिष्य शस्त्र परम तप भारत शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य उस शिष्य के द्वारा अपने आप को भूमंडल के सभी शस्त्रवेत्ता से श्रेष्ठ मानने लगे वार्यमाणस्व पार्थे न था मध्ये महात्म यतमानर्जुनम प्रत्या प्रतवार्यु स्मयन महामनस्वी वीरों के बीच में अर्जुन के द्वारा इस प्रकार रोके जाते हुए द्रोणाचार्य प्रयत्न करके प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्वयं भी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने लगे देवास् सहस्त्र ऋष सिंघा व्यतिष्ठया तदनंतर वह युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में बहुत से देवता णम यक्ष गंधर्व संकुलशम अभवद युद्ध भूज हो मेघाकुल यथा अफ्सराओ जक्षो और गंधर्वों से भरा हुआ आकाश ऐसी विशिष्ट शोभा पा रहा था मानो उसमें मेघों की घटा घिर आई हो तरह पुनः पुनः द्रोण प्राथ स्वोपेता तो व्यस््रुय नरेश्वर वहाँ द्रोणाचार्य और अर्जुन के स्तुति से युक्त अदृश्य व्यक्तियों के मुखों से निकली हुई बातें बारंबार सुनाई देने लगीं सिद्धाश्च सिद्धाश्चयता जब दिव्यास्त्रों के प्रयोग होने लगे और उनके तेज से दसो दिशाएं प्रकाशित हो उठी उस समय आकाश में एकत्र हुए सिद्ध और ऋषि इस प्रकार वार्तालाभ करने लगे नुसम युद्धम न सुरम न च राधर्व ध्रुव विचित्रश्चर्य न अनुदृष्ट न च्रुतम यह युद्ध न तो मनुष्यों का है न असुरों का न राक्षसों का है और न देवताओं एवं गंधर्वों का ही निश्चय ही यह परम उत्तम ब्राह्म युद्ध है ऐसा विचित्र एवं आश्चर्यजनक संग्राम हम लोगों ने न तो कभी देखा था और न सुना ही था अति पांडव आचार्यो द्रोणम वाप्य पांडव नान जोरतर शक्यम द्रष्टुमढ़ के। आचार्य द्रोण पांडवपुत्र अर्जुन से बढ़कर है और पांडपुत्र अर्जुन भी आचार्य द्रोण से बढ़कर है इन दोनों में कितना अंतर है इसे दूसरा कोई नहीं देख सकता यदि रुद्रोद्विधा कृत्य युद्धे नमात्म तथ्य सख्योपमा कर तुम अन्यत्र न भेद्य यदि भगवान शंकर अपने दो रूप मना स्वयं ही अपने साथ युद्ध करे तो उसी युद्ध से उनकी उपमा दी जा सकती है और कहीं इन दोनों की समता नहीं है ज्ञान में कष्टमाचार्य ज्ञानम चाण्डवे में कष्टमाचार्य बलम शौर्य च पांडव हे आचार्य द्रोण में सारा ज्ञान एकत्र संचित है परंतु पांडव पुत्र अर्जुन में ज्ञान के साथ साथ योग भी है इसी प्रकार आचार्य द्रोण में सारा सौर्य एक स्थान पर आ गया है परंतु पांडुनंदन अर्जुन में शौर्य के साथ बल भी है नयू शक्यो महेश्वासौ युद्धे छपे तुम परमाण पुनरिमऊताम सामरम जगत ये दोनों महाधनुर्धर वीर युद्ध में दूसरे किन्ही योद्धाओं के द्वारा नहीं मारे जा सकते यदि ये दोनों चाहें तो देवताओं संपूर्ण जगत का विनाश कर भूतानी प्रकाशानी चर्वश महाराज उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को देखकर आकाश में छिपे हुए तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भी सब और यही बातें कह रहे थे। तत्पश्चात परम बुद्धमान्रोणाचार्य ने रणभूमि में अर्जुन को तथा आकाशवर्ती अदृश्य प्राणियों को संताप देते हुए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया ततस्तचाल पृथ्वी ततचा पृथिवी सन्न दुमान बभच विष्म चा सागरा चाचु फिर तो पर्वत वन और वृक्षो सहित धरती ढोलने लगी आधी उठ गई और समुद्रों में जार आ गया ततो महानाशीन कुरपांडव सैन्यो सर्वेशा चूताते श्री महात्म महा मना के द्वारा ब्रह्मास्त्र के उठाए जाते ही कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर तथा समस्त प्राणियों में बड़ा भारी आतंक छा गया तथा पार्थोप्य सम्भ्रांत तदस्त्रवान ब्रह्मास्त्र राजेन्द्र ततः सर्वसी समत राजेन्द्र तब अर्जुन ने भी बिना किसी घबराहट के ब्रह्मास्त्र से ही द्रोणाचार्य के उस अस्त्र को दबा दिया फिर सारा उपद्रव शांत हो गया यदा न संकुल युद्ध न तद युद्ध व्याकुलतम जब द्रोणाचार्य और अर्जुन में से कोई भी किसी को परास्त न कर सका तब सामूहिक युद्ध के द्वारा उस संग्राम को व्यापक बना दिया गया नाव्याय ततः किंंचितित् प्रवित्ते तुमले विषा पते युद्धे द्रोण पांडव योधे प्रजानात रणभूमि द्रोणाचार्य और अर्जुन में घमासान युद्ध छिड़ जाने पर फिर किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था द्रोणों मुक्त पार्थम पंचाला धावत अर्जुनोपि रणे द्रोणम तक प्राद्रावय द्रोणाचार्य ने युद्धस्तल में अर्जुन को छोड़कर पांचालों पर धावा किया और अर्जुन ने भी वहां द्रोणाचार्य का मुकाबला छोड़कर कौरव सैनिकों को वेग पूर्वक खदेड़ना आरंभ किया सरव घई रथ तो छाया भूतम महामृद तुलम प्रभु बहुराजन सर्वस्व जगत भय राजन उस महासमर में उन दोनों ने अपने बाण समूहों द्वारा सब कुछ अंधकार से आछन्न कर दिया वह तुम युद्ध संपूर्ण जगत के लिए भयदायक प्रतीत हो रहा था सर जाल समण मेघजाल रेवाम्बरे नाप तच ततः अंतरिक्ष चरस्त आकाश में इस प्रकार बाणों का जाल बिछ गया मानो वहाँ मेघों की घटा घिर आई हो इससे वहाँ उस समय कोई आकाशचारी पक्षी भी कहीं उड़कर न जा सका श्री महाभारते द्रोण परवड़ी द्रोणवध परवणि संकुल युद्धे अष्टाशीत्यधिक शतम अध्याय है इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में घपाथान युद्ध विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ